श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग सप्तम अध्याय श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ असाधारण लक्षणों को देखकर कर श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ को प्रथम मिलन के दिन से ही उत्तम अधिकारी जान लिया था और उन्हें अपने अहेतुक प्रेम में आबद्ध कर लिया था उसके अनंतर समय समय पर परीक्षा लेकर उन्हें आध्यात्मिक विषयों में शिक्षा दान दिया था यह बात हम पाठकों को बता चुके हैं परंतु उन्होंने किस किस प्रकार से नरेंद्र की परीक्षा ली थी उसका कुछ आभास यहाँ दे देना वांछित है श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत लोक परीक्षा कुछ बिहार विवाह के विषय में मतभेद होने से ब्राह्मण समाज दल के टूट जाने की संभावना देखकर श्री रामकृष्ण देव ने केशव चंद्र सेन से कहा था तुम परीक्षा लिए बिना जिस जिसको लेकर दल वृद्धि करते हो इसलिए तुम्हारा दल टूट जाएगा इसमें आश्चर्य ही क्या है परीक्षा लिए बिना मैं किसी को ग्रहण नहीं करता यथार्थ में नए भक्तों की उनके जान या अनजान में श्री रामकृष्ण देव कितने प्रकार से परीक्षा लिया करते थे सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है लगता है निरक्षर रूप से जिन्होंने अपने को जन समाज में परिचित किया है लोक चरित्र समझने के इस प्रकार अदृष्ट और अश्रुद पूर्व उपाय उन्होंने कहाँ से प्राप्त किए हैं प्रतीत यही होता है कि अपने पूर्व जन्मार्जित ज्ञान के वे इस जन्म में स्वयं प्रकाश हैं अथवा साधन के प्रवाह से ऋषियों के सदृश अतीन्द्रिय दर्शन और सर्वज्ञत्व लाभ का वह फल है अथवा अंतरंग अंतरंग भक्तों के निकट वे जो अपनों को ईश्वरावतार रूप से परिचित करते थे उस विशेषता के कारण ही उनमें वह ज्ञान प्रकाश उपस्थित हुआ था इस प्रकार की अनेक बातें मन में उदित होने पर भी इस विषय की मीमांसा करने में हम अभी अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं अतः घटनावली का ठीक-ठीक विवरण ठीक देकर हम उस विषय की मीमांसा का भार छोड़ते हैं परीक्षा शैली की साधारण विधि लोक चरित्र अवगत होने के लिए हमने श्री रामकृष्ण देव को जिन उपायों का अवलंबन करते देखा है उस संबंध के कुछ घटनाओं का उल्लेख करने से उनका अद्भुत अलौकिकत्व समझ सकेंगे किंतु इसके पूर्व उनके संबंध में कुछ बातें जान लेना आवश्यक है हमने देखा है किसी व्यक्ति के उनके पास आते ही वे उसकी ओर एक प्रकार का विशेष निरीक्षण करते थे फिर यदि उसके प्रति उनका चित्त कुछ भी आकृष्ट होता तो उससे साधारण भाव से वार्तालाप करते थे और उसे अपने पास आने जाने के लिए कहते थे जितने दिन बीतते जाते और वह व्यक्ति उनके पास आता जाता रहता उतना ही वे उसके अनजान में उसके शारीरिक अंग प्रत्यंगादि की गठन भंगी मानसिक भाव कामनी-कांचन में आसक्ति और भोग तृष्णा का परिमाण देखते रहते उनके प्रति उसका मन कहाँ तक आकृष्ट हुआ और हो रहा है चाल-चलन और बातचीत में वह कहाँ तक प्रकाशित हुआ है उस पर सावधान दृष्टि रखकर उसके भीतर की सुप्त आध्यात्मिकता आदि के संबंध में एक निश्चित धारणा पर पहुंचते थे इस तरह दो चार दिन निरीक्षण आदि के द्वारा वे उस व्यक्ति के चरित्र के संबंध में एकदम निसंदेह हो जाते थे उसके अनंतर उस व्यक्ति के मन की कोई निगूढ़ बात जानने का प्रयोजन होने पर वे उसे अपनी योग दृष्टि द्वारा जान लेते थे इस संबंध में उन्होंने एक दिन हमसे कहा था अकेले रात के अंतिम पहर में जब मैं तुम लोगों की कल्याण चिंता करता हूँ उस समय माँ श्री जगदम्बा सभी बातें बता एवं दिखा देती है किसकी कितनी उन्नति हुई है किस कारण से किसकी धर्म विषय में उन्नति नहीं हो रही है इत्यादि उनकी इस बात से पाठक यह न समझे कि उनकी योग दृष्टि केवल उसी समय खुल जाती थी उनकी अन्यन्या बातों से मालूम होता है कि इच्छा मात्र से ही उच्च भाव भूमि पर आरूढ़ होकर प्रत्येक समय ही वैसी दृष्टि प्राप्त करने में वे समर्थ थे उदाहरणार्थ शीशे की आलमारी को देखते ही जिस प्रकार उसके भीतर की सभी चीज़ें दिखाई पड़ती है उसी प्रकार किसी मनुष्य की ओर देखते ही उसके अंतर के विचार संस्कार आदि सभी विषय देख लेता हूँ इत्यादि